महाभारत स्त्री पर्व तृतीय तृतीयोध्याय विदुर जी का शरीर की अनित्यता बताते हुए धृतराष्ट्र को शोक त्यागने के लिए कहना धृतराष्ट्रवाच सुभाषित महाप्राज्य शोकोयम विगत मम भूय एवं तत्व धृतराष्ट्र बोले परम बुद्धिमान विदुर तुम्हारा उत्तम भाषण सुनकर मेरा यह शोक दूर हो गया तथापि तुम्हारे इन तात्विक वचनों को मैं अभी और सुनना चाहता हूँ अनिष्टान संसर्गा इष्टान विसर्जनाथ कथम भी मानस दुखय तु तो विद्वान पुरुष अनिष्ट के संयोग और इष्ट के वियोग से होने वाले मानसिक दुखों से किस प्रकार छुटकारा पाते हैं यतो यतो मनो विद्रवाच यथो मच्य ततोतिम बिंदे तय बुध बिजु जी ने कहा महाराज विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन जिन साधनों में लगने से मन दुख अथवा सुख से मुक्त होता हो उन्हें में इसे नियम पूर्वक लगाकर शांति प्राप्त करे अशाश्वतमिदर्व चिंत्यम दर्शभ कदली संभो लोक सारो यते नरश्रेष्ठ विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है संपूर्ण विश्व केले के समान सारहीन है इसमें सार कुछ भी नहीं है यदा यदाजाच मूढ़ाश्चन्वथ निर्धना सर्वे त्रिवनम प्राप्त स्वंती विगतज्वरा निर्माशरस्थितूयिष्ठ गात्रैस्नायु निबंधन किं विशेष प्रपश्यवग्छे कूलरूप विशेषण कस्मा न्यं जब विद्वान और निर्धन सभी भूमि में जाकर निश्चिंत हो जाते हैं उस समय उनके मानस रहित नाड़ियों से बंधे हुए तथा अस्थि बहुल अंगों को देखकर क्या दूसरे लोग वहां उनमें कोई ऐसा अंतर देख पाते हैं जिससे वे उनके कुल और रूप की विशेषता को समझ सके फिर भी वे मनुष्य एक दूसरे को क्यों चाहते हैं इसलिए कि उनकी बुद्धि ठगी गई है गृहाणी वही मृत्याणाम आहुर् देहा पंडिता काली सत्व एक शास्वतम पंडित लोग मरण धर्मा प्राणियों के शरीरों को घर के तुल्य बतलाते हैं क्योंकि सारे शरीर समय पर नष्ट हो जाते हैं किंतु उसके भीतर जो एकमात्र सत्य स्वरूप आत्मा है वह नित्य है यथा अजीर्णम वा वस्त्रम त्यक्त पुरुषः अन्यत्रोचित वस्त्रम एवं देहा शरीरणाम जैसे मनुष्य नए अथवा पुराने वस्त्र को उतार दूसरे नूतन वस्त्र को पहनने की रुचि रखता है उसी प्रकार देवधारियों के शरीर उनके द्वारा समय समय पर त्यागे और ग्रहण किए जाते हैं वैचित्यवीर प्राप्ति दुखम वा सुखम प्राप्व आन कर्मणा विचित्र वीरंदन यदि तुम दुःख या सुख प्राप्त होने वाले हैं तो प्राणी उसे अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही पाते हैं कर्मणा प्राप्य ते स्वर्ग सुखम दुखम च भारत तथो वह भारम अवस स्व अवस व्यवाह भरत नंदन कर्म के अनुसार ही परलोक में स्वर्ग या नरक तथा ए लोक में सुख और दुख प्राप्त होते हैं फिर मनुष्य सुख या दुख के उस भार को स्वाधीन या पराधीन होकर ढोता रहता है यथा च मृण भांडम चक्रारूढ़ विपद कि छिन्दम वाप्य वोप्यवती आर्द्वाप्य अथवा शुष्क पंचमा उत्तार्यमाणम अपाकार दुधृतम चाप भारत अथवा परिभुज एवं देहा शरीर जैसे मिट्टी का बर्तन बनाए जाने के समय कभी चाक पर चढ़ाते ही नष्ट हो जाता है कभी कुछ कुछ बनने पर कभी पूरा बन जाने पर कभी सूज से काट देने पर कभी चाक से उतारते समय कभी उतर जाने पर कभी गीली या सूखी अवस्था में कभी पकाए जाते समय कभी आमा से उतारते समय कभी पाकिस्तान से उठा कर ले जाते समय अथवा कभी उसे उपयोग मिलाते समय फूट जाता है ऐसे ही दशा देधारियों के शरीरों की भी होती है गर्भस्थो व वा प्रसूतो वाप्य दिवसांतर अर्धमास गापि मास मात्र गिवा संवत्सर गापेदत्व वोवनस्थो वृद्धो वापे विपद्यत कोई गर्भ में रहते समय कोई पैदा हो जाने पर कोई कई दिनों का होने पर कोई पंद्रह दिन का कोई एक मास का तथा कोई एक या दो साल का होने पर कोई युवावस्था में कोई मध्यावस्था में अथवा कोई वृद्धावस्था में पहुँचने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है प्राकर्म भिस्तो भूता न एवं सिद्धि लो के लोकम अनुत प्राणी पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जगत में रहते और नहीं रहते हैं जब लोक की ऐसी ही स्वाभाविक स्थिति है तब आप किस लिए शोक कर रहे हैं यथा तो सलिलं राज अनुसंतर उन उन संसार गहने चाल्प राजन नरेश्वर जैसे क्रीड़ा के लिए पानी में तैरता हुआ कोई प्राणी कभी डूबता है और कभी ऊपर आ जाता है इसी प्रकार इस संसार समुद्र में जीवों का डूबना और उतराना मरना और जन्म लेना लगा रहता है मंदबुद्धि मनुष्य ही यहाँ कर्म भोग से बँधते और कष्ट पाते हैं ये तो प्राज्ञा स्थित सत्व संसारित समागम्ञा भूता नाम जानती परि जो बुद्धिमान मानव इस संसार में तत्व से युक्त सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार समझने वाले हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं श्री महाभारती श्री परमढ़ी जलप्रदानिक प्रदानिक धृतराष्ट्र अभिशोक करणे तृतीयोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत श्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धित के शोक का निवारण विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ